श्री श्रीरामकथा श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता स्थान पिचय पंडित पद्मलोचन वासभवनम गंगा मता काटौ उद्यान उद्यानगृह पंडित महोदय यदा कायिका स्वस्थतावशाद अवतिषते स्म त्री प्रभु स्वयं अगच्छत। तथा ईश्वरियालाप्त तस्में आनंददान अकोत् स्वयं आनंद अभूत देवंडल घटम गंगाट ततस्थस्य एतस्य घटस्य। साक्षादन चुवरे भैरवी ब्राह्मणी निवसती स्म एक प्रत्यहं प्रत्यम दक्षिणेशरम श्री प्रभु प्रभुसमीपाया कौती स्म दक्षिणेशरवासीनो भक्तस्य नवीन निगिन पत्नी तरह अपेक्षितोज्यद्रव्याण दान कौती स्म अ्राह्मणिया अपराभ्या शिष्याभ्या चंद्रगिजाभ्या सह श्री, साक्षात पीठ श्री प्रभु साक्षात्कार अभूत गदाधर से पीठगृहम श्री प्रभुश्री विजयकृष्णगोस्वाम सह अर्शनागछत कौन नगर एक ग्राम से भूस्वामी तथा संभ्रांतना दक्षिणेवर मंदरादी दर्शन श्रीरामकृष्णस दर्शन ईश्वरियालापम कीर्तनाकृ्वा मुग्धा संजाता आग्रहण श्री श्री प्रभु कतिपयरा अ शुभागमनवात स्थानीय पंडित दीनबंधु न्यायत् नवाई चैतन्यपुत्रो मनोमोहन मित्री श्री प्रभो विशेषागिण तथा, तथा परम भक्ता श्रीरामपुर महेश्वर एकन जगन्नाथमंदर सुप्रसिद्धम स्नानयात्राया रथयात्रायात्रि महासमर्दो दक्षिण अवस्थान श्री श्री प्रभु सभक्त दिवर्शनाथ विशेष तो रथयात्राया बहुवारग्छत श्री श्रीरामकृष्णपूथी मध्ये उल्लिखित अस्त यदा मनोमोहन सुरेंद्रनाथ भ्रात्रा, भ्रा च सह, श्रीश्री श्री प्रभु सेवक लाटू प्रभृति सह अगम्य देशदर्शन करलभपुर प्रभु महेश समीपर्ति वल्लभपुर श्रीवल श्री दर्शनाथम आगछति स्म मनोमोहन गिरीद्रनाथ सह एक मदर्शन वृत्त श्री श्रीरामकृष्णपूथीग्रंथे उल्लिखित अस्त भद्रकाी दक्षिणेशर तटे भद्रकाी ग्राम अवस्थित श्री श्रीरामकृष्णपूथी मध्ये अस्त यहाँ पंचालिका गायक शिव्याचार्य ग्रुवा श्री प्रभो मुगे सती शिवु तम स्वुर से गृह भद्रकाी स्थित श्री श्री प्रभु सुकृतुभागमनाथ विशेषेण अद तदनुस अनेक भक्सद्री प्रभु अस्में शुभागमन सर्वान् ईश्वरियालापेन कीर्तना च आनंददान अकोत्था भक्तिमत ब्राह्मण से गृह सभक्त आहारादीक पितुष्ट अभूत अत्र अध्यायी एकेन पंडीतेन सह महिम महमचक्रवर्ति विचार काले पंडित यहाँ कि नीक स्म तदा श्री प्रभु तम तस्तिबुद्धि दूरीकृत तस्में कृपा वितर विर वितरी बाल्य काला चांद मुखोपाध्याय गृह हरी सभा श्री मद्भागव भगवन्लीलाजयकर्तन से यात्राष्ठान से श्रवणन हरिसन ग कालाचांद मुखोपाध्याय गृह हरिभागवत्ठे तथा कीर्तने योगदेशमकृष्णपूथी मध्ये उल्लिखित अस्त बेलूड़े नेपालस्य नेपल्स कांग्रहालय श्री श्रीरामकृष्ण कथाकृत श्रीमहेंद्रनाथगुप्ता अवोचद यद्री श्री, अवो श्री प्रभु का विश्वनाथोपाध्याय सेनोधे बेलुड़े नेपसंग्रहाल आगछत त्र का संग्रहालय तथा पीठ इदीन बेलूढ़ मठभूमे मठ अवस्थि पुरातन मठभवनमेंट सुविदेण संलग्ने उतरेकलांशे अवस्थित आसी एक दर्शन ग्रंथ पंचदसे खंडे उल्लिखित अस्त मठ से प्राचीना संयासीन अभी मटर्महोदय सकाशवत मटर्मोद श्री श्री प्रभोस्व मुखाएं शुश्राव आलमबाजारे रामचट्टोपाध्याय मत्तता दशायाँ श्री प्रभु क्वचि क्वचिएवनमे भोजनम अकोत्षुम से पूजको रामचट्टोपाध्याय भिन्नो जन सक्षिणे न्यवसत नटवर पाजागृह दक्षिणेशर पाश्वर्ति आलमबाजारे तरह गृह श्री प्रभु ययौ श्रीमहदर्शन ग्रंथ से पंचदसे खंडे आयुर्वेदीष ईशानचंद्रमजूमदार से गृह महोदय से भगनीपतिशानचंद्रो दक्षिणेरे प्रभो चिकित्सा कौती स्म तरह वराहनगर स्थित गृह श्री प्रभुशुभागमनमक्रीमद्दर्शन ग्रंथ कथकूरदादा महोदय से गृह वराह नगर, कुटी घाट मार्ग निवासी परमो भक्त नारायणदासस वंदोपाध्याय संगीतादी द्वारा पुराणक निपुण आसत स जनगण मध्य कथक ठाकुर ठाकुरदादा प्रसिद्ध आसत श्री श्रीरामकृष्णकथा अकूरदादा न उल्लिखि अभूत श्री प्रभु अस्ह शुभागमन श्रीमदर्शन ग्रंथ पंचदसे खंडे मणिम्लिक मल्लि मणिम्लिक उद्यान वराहनगर श्रीप्रभु प्रभु आहारम अत्र अंतरा अतरा आगच्छत। जयमित्री कालीमंदरम गंगातटे वराहनगरे भक्त जयमयी कालीमंदी प्रभुशुभागमन करो यही कचिद ग्रंथसु उल्लिखित अस्त भागवताचार्य पीठभवन वराहनगर स्थित वैष्णवा अस्पठभवनेी श्री प्रभोशुभागमनमूत श्रीमदर्शन ग्रंथ पंचदसे भागे अस उल्लेख अस्त यस् श्री प्रभु वराहनगर स्थान सेकयस गतायात अकरो अतः एक आश्रम पद तगमन स्वाभाविक श्रीरघुनाथोपाध्याय एक महाप्रभु चैतन्यम तरह भजनकुटी भागवत पाठ तथा व्याख्यास महाप्रभु तरह पाठन मुग्ध सन तस्म भागवताचार्य उपाधि प्रादा भागवत पंडित पंडितगृं भागवत पठश्रवणसमुत्सुक श्री प्रभु प्राथमिक जीवने स्वर वराह वराहनगर एक भागवत पंडित गृह प्रत्यम सायंका आग्छति स्म एक उल्लेखो वराहनगर आलमबाजार मठस्तके अस्त सिद्धेश्वरी काली मंदर वराहनगरहट समीपे काली सिद्धेशरिकाल श्री का प्रभु श्रीरामकृष्ण शुभागमनमको पूर्वोक उल्लेख अस्तिका ब्रह्मयी कालीमंदरम वराहनगर प्राणिकघट्ट उपरी दें प्राणिवंशी पुरातन कालिम प्रभु श्रीरामकृष्ण आगछत भव प्रतिमया सह अस्ति कह अस्त अस्मा कारणा मासिमा मसीमा मतृस्वसाई परिचिता पूर्वस्तके उल्लिखित वराहनगरी वस्तु काशीपुर कूटीघाटस्थन से दसमहाद्याम श्री श्री प्रभु मथुर्मोदय सह एक दर्शनाथ आगम्य दिव्या भोगता मसिक भृति व्यवस्था अकरो परल अ स दर्शनाथ अगछत फागुमोद आपण बरानगरहट्टे मगस्त पश्चिम पार्शत फागुमोद प्रसिद्ध भोज्यापण आसत श्री श्री प्रभु फागुआपणसचरीकाज्यम रोचते स्म संति ततिपय मनोहारी द्रव्यापण तथा एक भोज्यापण मुखरुचि इलाख्य सी बेलघरिया जयगोपाल से उद्यानगृह तपोव श्री श्री प्रभु हृदय सहित बेलघरियाद्यानवने अष्टसख्यकी रोड स्थले आगमन केशवन सह प्रथमतः साक्षात्कार अकोत्था तमाम आध्यात्मक स्थित संलक्षता एक उभय मध्ये गभरा अतरंगत आरंभ अभूत मासस्य से मच्मासद अहनी पुनरपी पंचसप्तादतृषवर्ष से मे मासदश अहने श्री प्रभु घरिया बेल चतर्दशेअप्रभु बेलघरियाम केशवन सह धर्मा समये धर्मालोचनमको नाम एक नाम धर्मतना मसिकपत्रिकांश्रभु संक्षिप्त परचय प्रकाशि अभूत नवसप्त अधिकादतवर्ष से सैप्टेमर मासदशे अहनी ब्रह्म सामने भद्रोत्सवसम केशवस निमंत्रणा श्री प्रभु पुनः एक बेलघरियापोवनमग्छत राजस्विविंद मुखोपाध्याय गृह श्री श्री प्रभु त्रशीतावर्ष से फेब्रवरी मसल से अष्टादे अहने तरह बेलघरिया स्थित गृहम आगछत तत दिने नाम तीनेर्तन भजनम ईश्वरीय आलाप सह इदी भक्स अकोत्तने हरिप्रसन्न काले स्वामी तम भाव विज्ञानंद तस्थावत